ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थाधिकरण के द्वितीय वर्णक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सिद्धांत भाष्य में भाषकर भगवान ने ज्ञान का दृष्ट फल बताया जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति हैं देह एवं कर्म संबंध की निवृत्ति देह संबंध तथा कर्म संबंध का निमित्त है मिथ्याभिमान मिथ्या का निवर्तक है ब्रह्मज्ञान तो इस प्रकार ब्रह्मज्ञान से मिथ्याभिमान निवृत्त होने से तन निमित्तक सशरीरत्वरूप शरीर संबंध एवं कर्म संबंध निवृत्त होता है आगे कहते हैं अत्राहु अत्राहु प्राभा अत्राहु, राहु के कर्ता के रूप में टीकाकार ने कहा प्राभा करा प्रभा करके अनुयायी इस विषय में कहते हैं अत्र का है प्रकृति विषय और प्रकृत विषय के विषय में प्रभा करके अनुयायियों का कथन ये है प्रकृत विषय क्या है तो ये बताया प्रकृत विषय है शरीर के आत्मा के साथ शरीर का जो संबंध है उसका हेतु मिथ्याभिमान है मिथ्याभिमान और सशरीरत्व इनका कार्य कारण भाव है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध ये भास्कर भगवान ने मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु इस वाक्य से कहा ना इसलिए अत्र शब्द से ग्राह्य होगा इस वाक्य का अर्थ अर्थ्याभिमान संबंध हेतु इस वाक्य का अर्थ है मिथ्याभिमान और देह संबंध रूप स इनका कार्य कारण भाव इस कार्य कारण भाव के विषय में प्रभा करके के अनुया अनुयायी ये कहते हैं क्या कहते हैं तो प्रभाकर तथा उनके अनुयायी भ्रांति को स्वीकार नहीं करते कहते भ्रांति होती ही नहीं है प्रभाकर के अनुसार मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है सर्पोयम इत्यादि स्थल पर भी मिथ्या ज्ञान नहीं है ये रस्सी में अंधकार में सर्प दिख रहा है इसे भी वो भ्रांति नहीं मानते लेकिन क्या है फिर तो कहते है दो यथार्थ ज्ञान है वहां पर एक अनुभव है एक स्मृति है अंश में तो अनुभव है और सर्प अंश में स्मृति है जो अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष है उसका विषय सन्निहित होता है तो इदम अंश तो सन्निहित ही है सर्प में जो अयम करके प्रतीत हो रहा है इदम अंश वो सन्निहित है और पहले अनुभूत जो सर्प है उसका संस्कार बुद्धि में है और वो उद्भूत हुआ है और उद्भूत संस्कार जन्य ज्ञान माना जाता है स्मृति संस्कार मात्र संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तर्कसंग्रह में लिखा तो ये सर्प का ज्ञान तो संस्कार मात्र जन्य है वो स्मृति है तो अलग अलग दो ज्ञान हुए सर्प अंश में स्मृति इदम अंश में अनुभव और ये दोनों यथार्थ है इदम ज्ञान भी और सर्प ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान है दोनों एक स्मृतियात्मक है एक अनुभवात्मक है इन दोनों का अनुभव और स्मृति का भेद होते हुए भी भेद ग्रहण न होने से हो जाता है अयम सर्प ऐसा एकत्व तो व्यवहार ऐसा एकत्व तो व्यवहार होता है लेकिन कोई भ्रांति नहीं है ऐसा मानना है प्रभाकर तथा प्रभाकर के अनुयायियों का तो जब संसार में कहीं भ्रांति ही नहीं है मिथ्या ज्ञान है ही नहीं तो ये कहना कि मिथ्या ज्ञान सशरीरत्व का कारण है तो मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है तो कारण कैसे बनेगा शरीर संबंध का शरीर शरीर का आत्मा के साथ जो संबंध हो रहा है उसका कारण मिथ्या ज्ञान है कह रहे हो इसका अर्थ है सुगंधि कहा से आ रही है कोई कहे तो उसका उत्तर कोई दे दे आकाश के पुष्प से जो सुगंधी अनुभव में आ रही है आकाश में पुष्प खिले हैं वहां से वायु आ रही है इसलिए सुगंधी लग रही है तो आकाश का पुष्प होता ही नहीं है तो सुगंधि तो उसकी होगी नहीं ऐसे प्राभा करके मत में मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है तो कारण नहीं बनेगा इसलिए कार्यकारण भाव जो बताया मिथ्या ज्ञानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु इस वाक्य से भास्कर भगवान ने ये निराधार है इस प्रकार ये प्राभाकर कहने जा रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि अत्र आहु प्राभाकर इस विषय में प्राभाकर का ये कथन है तो भाष्य में देखिए देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः आत्मन आत्मीये देहादो न मिथ्या न प्रसिद्ध वस्तु मुख्यत्वा प्रसिद्धे तो देहातिरम आत्मिये देहादो गौण न मिथ्या ये प्रभा करके अनुयायियों का कहना है कि देहादी व्यतिरिक्त आत्मा है मानते ही है वे और देहादी व्यतिरिक्त जो आत्मा है उसका अपने देहादी में जो अभिमान है वह गौण है मिथ्या नहीं ऐसा मानना है प्रभाकर का इसलिए मिथ्या अभिमान संबंध का हेतु है ये कहने की अपेक्षा गौण अभिमान संबंध का हेतु है ये कहना चाहिए था हाँ मिथ्या के जगह गौण शब्द प्रयोग होना चाहिए था मिथ्या ज्ञान और गौण ज्ञान में अंतर है क्या अंतर है मिथ्या ज्ञान और गौण ज्ञान में है? दोनों एक जैसे हाँ वो गौण है हाँ और नीलम गगनम अयम सर्प इदम रजतम इत्यादि मिथ्या ज्ञान है सिंहो मानव क यह गौण ज्ञान है दोनों में क्या अंतर है गौण ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में सिंहो मानव का यह गौण ज्ञान है मिथ्या और अयम सर्प यह मिथ्या ज्ञान है इनमें क्या अंतर है दोनों में अज्ञान तो उसका कारण है तो ये होता है भेद अग्रह पूर्वक जो अभेद ज्ञान भेद अज्ञान पूर्वक अभेद ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है भेद अज्ञान पूर्वक अभेद ज्ञान ये है मिथ्या ज्ञान और भेद ज्ञान सहकृत अभेद ज्ञान ये है गौण ज्ञान भेद ज्ञान के साथ साथ यथार्थ भेद ज्ञान के साथ साथ अभेद ज्ञान हो रहा है जो सिंह मानव का कह रहे हैं उनको भी ये निश्चित है कि मानवक और सिंह ये दोनों अलग अलग हैं वस्तुतः ही भिन्न भिन्न है इसका ज्ञान है मानवक है मनुष्य का बच्चा और वह अलग है और शिंगा है जंगल का राजा वो अलग है पशु है इन दोनों का भेद ज्ञान यथार्थ रूप से है तो भी कहा जाता है सिंहो मानवक ये अभेद व्यवहार हो रहा है ये गौण ज्ञान होगा और अयम सर्प नीलम गगनम इत्यादि में अयम जो इदम पदार्थ और सर्प पदार्थ इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं है जैसे जिस बच्चे को सिंह कहा जा रहा है वह वास्तविक सिंह पदार्थ से अलग है ये निश्चय होने से उसे डर नहीं लगता सिंहो मानवक ये कहते समय उसके ओपास में है तो उल्टा उसकी सूरता वीरता के कारण उसे आलिंगन करना चाहते हैं शाबाशी देना चाहते हैं पीठ थपथपाना चाहते हैं उसे डरते नहीं है और जब तक सर्पोयम ये ज्ञान है रस्सी पर तब तक उसे डर लगता है तो गौण ज्ञान डर का हेतु नहीं है भय का हेतु नहीं है और सर्पोयम ये भय का हेतु बन रहा है तो ईदम पदार्थ और सर्प पदार्थ उस समय अलग अलग हैं, ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं है उनका भेदग्रह नहीं है अभी तु भे का अग्रह है अज्ञान है तो भेद अज्ञान पूर्वक जो अभेद ज्ञान हो रहा है सर्पोयम ये भ्रांति मानी जाती है और सिंगोयम यहां पर भेद ग्रह पूर्वक अभेद ग्रह है अवगौण ज्ञान है ये दोनों में अंतर है ना और ये लोग कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है जिसको आप मिथ्या कहते हो गौण ज्ञान है इस दृष्टि से यहां पर कहा कि देहादी व्यतिरिक्त से कहते देहादी से भिन्न आत्मा है ये निश्चय है और उसका अपने देहादी में भेद ग्रह क्या नाम अभिमान हो रहा है आत्मा आत्माभिमान तो ये भेद वो दिखाना चाहते है भेद पूर्वक अभेद ज्ञान है इसलिए गौण होगा मिथ्या नहीं होगा जैसे मानव और सिंह के भेद पूर्वक अभेद ज्ञान है वो गौण ज्ञान है वैसा यहाँ पर देहादि से अतिरिक्त आत्मा का अपने उपाधिभूत देहादी में जो आत्माभिमान है उसे सिंहो मानव कह के तरह गौण मानो मिथ्या नहीं ऐसा कहना है किसका प्राभाकरों का प्राभाकर कहते है ऐसा कहो तो देहादि व्यतिरिक्त आत्मनः आत्मीये देहादो अभिमनो गौण न मिथ्या मिथ्या नहीं है ऐसा यदि प्रभाकर कहते हैं तो सिद्धांति इसका निराकरण कर रहे हैं न इत्यादि से न इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले ये शंका वाक्य का भावार्थ बताते हैं टीकाकार भ्रांति देह इति भावः प्रभाकर का कथन है देह संबंधाधिकम इसमें आदि शब्द से लेना आत्मा के साथ कर्म का संबंध देह का संबंध और कर्म का संबंध आत्मा में सत्य है क्योंकि भ्रांति होती ही नहीं है देह में आत्मा आत्माभिमान भ्रांति नहीं है गौण ज्ञान है ऐसा मानने वाले प्राभाकर का कथन है कि मिथ्या ज्ञान होता ही नहीं है इसलिए जो देहादी में आत्मा आत्माभिमान है वह मिथ्या ज्ञान निमित्तक न होने से सत्य होगा देह संबंध सत्य होगा अब न इत्यादि निराकरण भाष्य की अवतरण टीका इसे देखिए तो ज्ञाना भावात न गौण इत्याह न इति कहते हैं भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण सिद्धांति कह रहे हैं भेद ज्ञान का अभाव होने से इसे गौण ज्ञान नहीं कहा जा सकता शरीर में आत्माभिमान को कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान गौण ज्ञान नहीं है अपितु मिथ्या ज्ञान ही है क्यों गौण ज्ञान नहीं है मिथ्याई क्यों है तो कहते भेद ज्ञाना भाव तो, तो आत्मा और कार्यक्रम संघात के भेद का ज्ञान न होने से उपाधि मात्र से आत्मा का विवेक न होने से ये कार्यक्रम संघात में उपाधि में जो आत्माभिमान होता है वह मिथ्या ही माना जाएगा स्थूल शरीर से भिन्न भले ही मान रहे हैं इन लोगों के दृष्टि में तीन कोशों का विवेक तो होता है लेकिन विज्ञान में कोश रूप ही मानते हैं आत्मा को प्राभाकर विज्ञानमय कोश है बुद्धि और बुद्धि के साथ ज्ञान इंद्रिय पंचक को मिलकर के कहा जाता है विज्ञानमय कोष तदात्मक ही मान लेते हैं आत्मा को लेकिन वो विज्ञानमय कोश भी तो अनात्मा है अन्नमय कोश के तरह प्राणमय कोश के तरह मनोमय कोश के तरह अनात्मा है ये विज्ञानमय कोश भी और उस अनात्मा से आत्मा का भेद ग्रह उनको नहीं है और ये भेदक ग्रह न होने से भेदक ग्रह अभाव होने से भे, भेद ज्ञानाभाव होने से माना जाएगा यह मिथ्या ज्ञान भले ही स्थूल शरीर प्राणमय कोश और मनोमय कोश इनका विवेक है लेकिन विज्ञानमय कोष में जाकर के उनको भ्रांति ही है भ्रांति यानी मिथ्या ज्ञान और तत्पूर्वक ही ये देहादि में आत्मभाव होने से वो ज्ञान होगा गौण ज्ञान नहीं माना जाएगा यह सिद्धांति का अभिप्राय है तो इसलिए लिखते हैं कि भेद ज्ञाना भावत न गौण न इति इति चेत के बाद में जो न है न उसका अवतरण है ये तो भाष्य में देखिए न प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौण गौण मुख्यत्व प्रसिद्धे तो कहते हैं गौण्व मुख्यत्व गौण ज्ञानत्व मुख्य ज्ञानत्व का आश्रय ज्ञाता वह माना जाता है जिसे वस्तुओं का भेद ग्रह है प्रसिद्ध यानी ज्ञात है तो प्रसिद्ध वस्तु भेद से पुरुष से प्रसिद्ध वस्तु भेद पुरुष का विशेषण है जिस पुरुष को प्रसिद्ध यानी ज्ञात है वस्तु का भेद उसे कहा जाता है प्रसिद्ध वस्तु भेद पुरुष अन्य पदार्थ हो जाएगा समास है प्रसिद्ध वस्तुओं भेदो यस्य, स प्रसिद्ध वस्तु भेद ऐसा गौरी समास हो जाएगा प्रसिद्ध का अर्थ है ज्ञात तो ज्ञात है वस्तु का भेद जिसे जान लिया है जिसने वस्तु के भेद को उसे कहा जाता है प्रसिद्ध वस्तु भेद और ऐसे पुरुष को फिर ये मुख्य ज्ञान मुख्यार्थ है ये गौण अर्थ है ऐसा तो ज्ञान प्रसिद्ध होता है ज्ञान की प्रसिद्धि है उसमें यानी निश्चित है जैसे सिंह और मानवक इन दोनों वस्तुओं का भेद जानता है जो उसे ये मालूम है कि सिंह का मुख्यार्थ जंगल का राजा है सिंह पद का मुख्यार्थ और मानवक एक गौण अर्थ है तो मुख्यार्थ और गौण अर्थ का भेद ज्ञात होना चाहिए उसे ही मुख्य ज्ञाता मुख्यार्थ ज्ञाता और गौण अर्थ ज्ञाता के रूप में लोक में जाना जाता है जिसके जिसको मुख्यार्थ और गौणार्थ का भेद ज्ञान नहीं है उसे नहीं लोक में मुख्यार्थ ज्ञाता और गौणार्थ ज्ञाता कहा जाता उसे तो भ्रांत कहा जाता है तो प्रसिद्ध वस्तु वस्तुभेद से गौण्वुख्य प्रसिद्धे यहां पर जो प्रसिद्ध वस्तु से ष्यंत पद है इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार प्रसिद्धो यानी ज्ञात वस्तुनोभेद तो जिसके द्वारा गौण वस्तु तथा मुख्य वस्तु के भेद को जाना गया उसे कहा जाता है प्रसिद्ध वस्तु भेद उस मनुष्य को और उसमें गौण मुख्य ज्ञानश्रयत्व प्रसिद्धे उसे कहा जा सकता है मुख्य ज्ञाता और गौण ज्ञाता मुख्यार्थ ज्ञाता गौण गौण अर्थ का ज्ञाता ज्ञानाश्रय होता है ज्ञाता तो व, याने तो यानी ज्ञातत्व तो तस्य गौण मुख्य ज्ञानाश्रयत्व यानी गौण गात मुख्य ज्ञातत्व प्रसिद्ध तो जिसे मुख्यार्थ तथा तो गौण अर्थ का भेद निश्चित है उसे गौण ज्ञाता गौणार्थ ज्ञाता तथा तो मुख्यार्थ ज्ञाता कहा जाता है और जिसे ये नहीं है ज्ञात मुख्यार्थ और गौणार्थ उसे तो भ्रांत ही कहा जाता है उसे आगे कह रहे हैं भगवान कि भाष्यम भाष्य भगवान्सिद्धो वस्तुभेद यथा आकृति विशेषो केसरादीमाशेषति शब्द प्रत्यय भांग अन्य प्रसिद्ध अन्य प्रसिद्ध अन्य पुरुषः सिंहगुणे सिद्धः तस्य पुरुषे सिंह शब्द प्रत्ययो ततचपुरष प्रायिक्रौर्यशिंग समय पुषे सिद्द्रत्य एक वाक्य है ते कहते हैं यसे ही प्रसिद्धो वस्तुभेद यदोर नित्य संबंध होता है ना यद का और तत्शब्द का नित्य संबंध कहलाता है तो यस्य और तस्य ऐसा अन्वय करना होगा इसलिए टीकाकार अन्वय बताते हैं कि यस्य तस् पुंशो गौणो भवत अन्वय पुरुषस्य ही प्रसिद्ध वस्तुभेद भाष्य में है कि जिस पुरुष को वस्तु का ज्ञान भेद ज्ञान है गौणार्थ और मुख्यार्थ का ज्ञान है भेद ज्ञान है ये गौणार्थ है ये मुख्यार्थ है ऐसा यथा किसके इसमें बज रहा है ये अलार्म तो ये यानी ऊपर से जोड़ देना पुंस तो जिस पुरुष को प्रसिद्ध ज्ञात प्रसिद्धेद गौण अर्थ तथा मुख्य अर्थ ज्ञात मुख्या आगे जोड़ देना कि तस्य पुरुषे शिंग शब्द प्रत्यो भवतो न अप्रसिद्ध वस्तुभेद से ऐसा नुह करना कि जिस मनुष्य को सिंग शब्द के मुख्यार्थ तथा गौण अर्थ का भेद ज्ञात है उसी पुरुष को सिंहो मानवक इत्यादि में पुरुष विषयक सिंह शब्द तथा सिंह ज्ञान उस सिंह शब्द से होने वाला पुरुष के विषय में वह गौण है सिंग शब्द का प्रयोग भी गौन है पुरुष के लिए और शिंग प्रत्यय यानी ज्ञान भी गौन है पुरुष के लिए न अप्रसिद्ध वस्तु वस्तुभेद जो अप्रसिद्ध वस्तु भेद है उसे यानी अप्रसिद्ध वस्तु भेद मनुष्य सिंघ शब्द का मुख्यार्थ तथा गौणार्थ जो नहीं जानता है ऐसे मनुष्य को पुरुष के विषय में प्रयुक्त सिंह शब्द और उस सिंह शब्द से होने वाला ज्ञान गौण हो है ऐसा नहीं कहा जा सकता जिसको सिंह शब्द के दोनों अर्थ का ज्ञान है उसी के दृष्टि में सिंह शब्द मानवक में गौण होगा सिंह प्रत्यय भी गौण होगा गौण ज्ञान गौण शब्द प्रयोग माना जाएगा और जिसको भेद ज्ञान नहीं है उसके लिए तो माना जाएगा वह मुख्य, आ, मुख्य ही और वो मुख्य होगा तो भ्रांति मानी जाएगी क्योंकि सिंह तो मानवक नहीं होता बीच में है यथा उदाहरण के लिए कि यथा केशरादी मान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरैकाभ्याम शब्द प्रत्यय भांग मुख्यो प्रसिद्ध तो जैसे शिंग शब्द का मुख्या मानव से अन्य प्रसिद्ध है न्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार के अनुसार ये सिंह शब्द से जंगल का राजा ये अर्थ निश्चित है जो मनुष्य से अलग है और सिंह शब्द से शब्द सुनते ही उसका मुख्य अर्थ जो जंगल का राजा है वह ज्ञात होता है प्रत्यय होता है तो ये सिंह शब्द तथा सिंह प्रत्यय मुख्य रूप से प्रसिद्ध है किसमें है सिंह में ये प्रसिद्ध है तो यथा केसरादिमान आकृति विशेष केसरादिमान आकृति विशेष है जंगल का राजा केसर कहते हैं जो उसके वो कन यहाँ गले में यानी गर्दन पर पूरे ऊपर नीचे सब बाल होता है ना उन्हें केसर कहा जाता है और आदि शब्द से सिंह के और भी जो लक्षण हैं सूरत पुअीर आदि ऐसी आकृति विशेष केसरादि से युक्त आकृति विशेष ये सिंह शब्द का मुख्यार्थ प्रसिद्ध है और ततच अन्य ततः मुख्यार्थ से भिन्न ततः अन्य जो शिंग शा मुख है उससे अन्य पुरुषरूप अर्थ शब्द का प्रायक क्रौर्य शौरदि भी शिंग गुण ही संपन्न सिद्ध तो प्राया जो शिंग में देखने को मिलने वाले गुण हैं सौर्य क्रौर्य आदि सूरता क्रूरता आदि गुण सिंह में दिखने वाले जिस मनुष्य में दिखते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए वो सिंहगत गुणों को देखकर के सिंह शब्द का प्रयोग होता है और उसमें सिंह शब्द की प्रतीति होती है तो गौण मानी जाती है वो गुण निमित्तक मानी जाती है उसे आगे कहते हैं कि पुरुषे शिंग शब्द प्रत्ययो गौणो भवतो जंगल के राजा के विषय में तो शिंग शब्द प्रत्यय मुख्य और पुरुष के विषय में गौण ये उस पुरुष को ज्ञान होगा जिसे मुख्यार्थ तथा गौण अर्थ का भेद ज्ञान है उसे तो प्रत्ययो गौणो भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेद और जिसे सिंह शब्द का मुख्यार्थ वस्तु यानी शब्द का मुख्यर्थ और गौणार्थ ओ जंगल का राजा तथा मनुष्य ये वस्तु शब्द से ग्राह्य है और उनका भेद ग्रह अप्रसिद्ध है अज्ञात है जिसको ज्ञात नहीं है ऐसे मनुष्य को ये सिंह शब्द प्रत्यय मुख्य है ये गौण है ऐसा ज्ञान नहीं होगा तो उसको क्या होगा फिर तो उसके लिए तो आगे कहता है तस्यतु अन्यत्र इत्यादि से इससे पहले थोड़ी टीका है टीका को देखिए तस्य तुंसो गौणो बवत इति अन्वयः यह अन्वय तो देखा था आगे है सौर्यादि गुण विषयो विषयों तो जिस यानी उस पुरुष के दृष्टि में जिसको सिंग पदार्थ और पुरुष पदार्थ का भेद ग्रह है उस पुरुष के दृष्टि में वो गौण है का मतलब सौर्यादि गुण विषयक है मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग और शिंग शब्द का प्रत्यय वो तो शब्द और प्रत्य क्या नाम मुख्यादी गुण विषय है ये कहा गया आगे है भाष्य में तो तस्यतु अन्यत्र अन्य शब्द प्रयोग अन्य प्रत्यय अन्य तू अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययो भ्रांति निमित्ता भवतो न गौण तो तस्य शब्द से लेना जिसको मुख्यार्थ और का भेदग्रह नहीं है उस पुरुष को अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययों तो अन्यत्र याने पुरुषे अन्य शब्द प्रत्ययो याने सिंग शब्द और सिंग प्रत्यय वह भ्रांति निमित्त ही होगा भ्रांति निमित्ता वेव भवतो न गौण गौण गवन नहीं होंगे उदाहरण के लिए बताया जा रहा है यथा मंदंधकारे इति पुरुष वा अकस्मात् स्थाणुरयृह सेकस्मजत निश्चितो शब्द तो जिसे मुख्यार्थ और गौण अर्थ का ज्ञान भेद ज्ञान नहीं है उसके लिए वो मिथ्या ज्ञान ही माना जाता है इस दृष्टि से उदाहरण ये देते हैं कि यथा मंदअंधकार मंद अंधकार हुआ और स्थानु अयम ऐसा स्थानुत्वरूप तो विशेष का ज्ञान नहीं हो पाया स्थानु कहते हैं पेड़ का तनाजो पेड़ को काट करके बचा हुआ है उसे स्थानु कहते ठूट को और वो जो ठूट है उसमें ये ठूंट है ऐसा विशेष ज्ञान नहीं हो पाया और सामान्य ज्ञान और वो ठूट भी इतना ऊंचा है कि मनुष्य के बराबरी का मनुष्य के ऊंचाई के बराबर का तो उसमें ठूंट का ज्ञान नहीं हुआ अग्रियमान विशेष हुआ तो फिर मंदअकार में वो पुरुष जैसा दिख रहा खड़ा तो कहते हैं पुरुष शब्द प्रत्ययों स्थानों विषयों तो है तो स्थानों स्थानु को देख करके पुरुष हो यम ये जो प्रत्यय होगा और पुरुष शब्द का प्रयोग होगा इसे माना जाएगा गौण नहीं अपितु भ्रांति निमित्त ही इसे माना जाएगा मिथ्या ज्ञान हेतु और आगे दूसरा एक उदाहरण है यथावा सुक्ति का याम अकस्मात रजतम इति इतिश्चितो शब्द प्रत्ययों तो मंद अंधकार में ही सुक्ति का में मंद मंदअकार नहीं स्पष्ट प्रकाश नदी किनारे उल्टी पड़ी हुई जो सुक्ति का है सिंप उसमें सूर्य के किरणे पड़ने से चमक रही है तो चमकती हुई तो चांदी होती है तो उसे देख करके सीप को देख करके जो अयम स्थानु ऐसा अग्रिहमान विशेष है उसे आ, फिर वो निश्चितो शब्द प्रत्यय ये रजतम इदम् ये रजत है ऐसा जो निश्चयात्मक शब्द प्रयोग है और ज्ञान है ष्यात्मक ज्ञान तथा रजत यह शब्द प्रयोग यह भी मिथ्या ज्ञान निमित्त ही होगा न कि गौण सु में रजत का ज्ञान ये गौण ज्ञान नहीं है गौण प्रत्यय नहीं है अपितु तो मिथ्या प्रत्यय ही है ऐसे ही आगे कहते हैं तदवत देहादी संघाते देहादघाते अहमती निरुपचारेन शब्द प्रत्यत्म विवेकन उत्प्यम कथ गौण शक्यो तो तद्वत। एने ये जो दो उदाहरण एनेजुदाह इन दो, दो उदाहरणों के अनुसार अच्छा इससे पहले थोड़ा दृष्टांत के विषय में लिखते हैं इसे देखिए फिर ये दार्ष्टांत को देखते हैं तदव देहादि इत्यादि तो दृष्टांत में यथा मन अंधकारे इसका अवतरण है टीका में <सलिया> उससे भी पहले का बाकी है कि हो गया शब्द शब्द शाबोधस् हम तू इसके बाद भेद ज्ञान शून्य से पुंस इत्यर्थ तस् शब्द से लेना जिसे मुख्यार्थ ज्ञान तथा तो गौण अर्थ ज्ञान नहीं है भेद ज्ञान नहीं है और उसके पुरुष जो शब्द प्रत्यय हैं शब्द प्रत्यय शब्द से लेना शब्द और शाब्दोध को प्रत्यय शब्द से लेना शाब्द बोध को और शब्द से लेना सिंह इत्यादि जो शब्द है आगे कहते हैं संसय मूलो तावत उदाहरती यथा मंदिति संसय मूलो द्विवचन है ना इसलिए शब्द प्रत्ययोग मूलक शब्द प्रत्यय का उदाहरण बताते हैं भस्कर भगवान यथा मंदा अंधकारे इत्यादि यदा संशय और ये जो दूसरा है यथावा सुक्तिकायाम इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार यदा संशय मूलयोर न तदा भ्रांति भ्रांतिमूल किम वाच्यम इ तो ये जो मंदअंधकार में स्थानु में पुरुष शब्द तथा तो पुरुष प्रत्यय ये संशय मूलक है ये भी गौण सिद्ध नहीं हुए संशय मूलक पुरुष शब्द और पुरुष प्रत्यय स्थानु के विषय में मिथ्या ही सिद्ध हुआ गौण सिद्ध नहीं हुआ तो क्या कहना है जो भ्रांति मूलक ज्ञान है वो तो मिथ्या ही होगा गौण नहीं होगा इस प्रकार कैमुतिक न्याय को दिखाने के लिए लिखा कि यदा संशय मूलयोर गौणत्व तदा भ्रांति मूलयो मूल्योह भ्रांति मूलयो शब्द प्रत्ययो तो भ्रांति मूलक जो शब्द और प्रत्यय है सुक्तिका में रजत शब्द और रजत ज्ञान इसे कहा जाएगा भ्रांति मूलक शब्द प्रत्यय ये गौण नहीं होंगे इसके विषय में क्या कहना है इस दृष्टि से लिखा यथावा सुक्तिकायाम रजतमिति। यहां पर अकस्मात ये शब्द प्रयोग क्यों किया इसके लिए टीकाकार लिखते हैं कि अतर्कित अदृष्टादिना संस्कार उद्बोधे सति इत्यर्थ अकस्मात शब्द का यह अर्थ है सुक्तिका में हमेशा रजत की भ्रांति होगी ऐसा कोई निश्चित नहीं है जब होती का को देखें और रजत का संस्कार उद्बुद्ध हो और रजत का संस्कार उद्बोधक कौन है अदृष्ट अदृष्ट से संस्कार उद्बुद्ध होते हैं और अदृष्ट हैं उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जाता इसलिए कहा अतर्कित अतर्कित अदृष्टादि ना संस्कार उद्बोधे सती तो जिसे प्रत्यक्ष या अनुमान आदि से निश्चित नहीं किया जाता ऐसे अदृष्टादि के द्वारा शास्त्र सिद्ध हैं, अतर्कित हैं, अदृष्टादि के द्वारा संस्कार का उद्बोध जब होगा तब रजत की भ्रांति होती है सुक्तिका में निरुपचारेण गुण ज्ञानम विना इत्य अकस्मात् शब्द का ही यह अर्थ होगा निरूपचारेण गुण विना ये आगे आगे आया है एक में उसका अर्थ किया है अहम् इति निरूपचारेण शब्द प्रत्ययो उत्पद्यमानो कथम गौण शक्यो वदि ये जो भाष्य वाक्य है ना इसमें वो तो आगे दूसरा है अवतरण ये जो निरुपचार्य न गुण ज्ञान विना इत्यर्थ ये इस वाक्यस्थ निरुपचार्य न पद का ही अर्थ कर रहे हैं और जो देहादी व्यतिरिक्त आत्मत्ववादी तो नाम ये अवतरण आगे वाले पृष्ठ पर जो पद आ रहा है उसका यहाँ पर तो यही है कि तदवदी संघाते अहम इति निरूपचार्य शब्द प्रत्यय आत्मात्मा विवेकन उत्पाद्यम कथम गौण शक्यो वधि ये भाष्यम है तदवत्थ जो दो दृष्टांत बताएं, इन दो दृष्टांतों के अनुसार देहादि संघात विषय को जो अहम शब्द और अहम प्रत्यय है ये निरुपचारेण प्रयुक्त है का अर्थ है गुण ज्ञान के बिना प्रयुक्त है गुण ज्ञान यानी भेदक ज्ञान दो भेदक ज्ञान के बिना प्रयुक्त हैं आत्मात्मा के जो गुण हैं जैसे सिंह के क्रौर्य शौर्यादि गुण मनुष्य विशेष में देख करके सिंहों मानव का ये शब्द प्रयोग होता है ऐसे देहादिगत गुणों के ज्ञान के बिना ही सीधे प्रयुक्त हैं देहादि में अहम शब्द और अहम प्रत्यय हो रहा ये तो इनको कहा जाएगा गुण ज्ञान के बिना देहादि संघात विषयक अहम शब्द और अहम प्रत्यय वो हो जाएगा आत्मात्मा अविवेके उत्पद्यमानो मानो आत्मात्मा के भेद ज्ञान के बिना उत्पन्न होने वाले जो शब्द और प्रत्यय अहम शब्द और अहम प्रत्यय ये कैसे गौण हो सकते हैं अर्थ है कथम शब्द आक्षेप अर्थम है उत्तर मिलेगा किसी भी प्रकार से इनको गौण नहीं कहा जा सकता <coughs> कथम गौण शक्यो वदितुम तुम प्राभा करके अनुयायी ये कह रहे थे कि जो देहादी में आत्मा शब्द अहम शब्द और प्रत्यय है वह मिथ्या नहीं गौण है लेकिन सिद्धांतियों ने कहा कि इनको गौण नहीं कहा जा सकता वो हो जाएगा मिथ्या प्रत्यय ही और देहादी के लिए अहम शब्द का प्रयोग भी मिथ्या ही हाँ, जगत तो मिथ्या ही है लेकिन ये देह में आत्म शब्द प्रयोग देह भी जगत अंत पाती ही है ना इसलिए अनात्मा है उसमें आत्म शब्द प्रयोग और देह में आत्म बुद्धि ये मिथ्या ही है गौण नहीं प्रभाकर मीमांसकों के मीमांसक के अनुयाई कहना चाहते थे देहादि में आत्मबुद्धि मिथ्या है करके मिथ्या नहीं गौण है करके कहना चाहते स्वप्न को मिथ्या कहते हैं हा हां तो यानी स्वप्न को मिथ्या कहते हैं और जाग्रत जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दृष्टान्त बताया जाता है स्वप्न का कि जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे ये जाग्रत जगत भी मिथ्या ही है स्वप्न है का मतलब स्वप्न जैसा मिथ्या ही है और सत्य क्या है फिर वो हरि भजन आगे हैं भाष्य में विवेकी नाम अपि आजा आत्मात्म विवेकनाज अविपालाव अविवक्तौ शब्द भवता। तो आजा अभी पाल, आजा आवी किसको कहता है भेड़ बकरी अभी यानी भेड़ और अजा या बकरी तो भेड़ बकरी का पालन करने वाले अजा अभी पाल कहलाते हैं तो अजा आवी पाल पालानाम यही वह शब्द दृष्टांत के लिए है और दृष्टांत है कौन आजा अभी का मतलब जो अविवेकी है वो तो देहादी में अहम शब्द प्रयोग और देहादी में अहम प्रत्यय ये करते ही है अविवेक पूर्वक ही यानी बिना भेद ज्ञान के देश करते हैं वह शब्द उदाहरण के लिए होने से इसका दार्ष्टान्त हो जाएगा ये नहीं कि पंडित लोग जो आत्मात्मा का विवेक करते हैं भेद है तो आत्मात्मा नाम अपि पंडितानाम शब्द प्रत्ययो प्रत्यय भवतः ऐसा अन्वय करना तो जैसे आजा अभिपाल्य ने अत्यंत अविवेकी व्यक्ति के लिए अहम शब्द और अहम प्रत्यय देहादि के विषय में अविविक्त हैं का मतलब यही आत्मा है ऐसा निश्चित है ऐसे आत्मनात्म विवेकी जो पंडित मानते हैं अपने आप को उनके लिए भी अविविक्त ही शब्द प्रत्यय होंगे तस्मात इत्यादि का अवतरण है टीका में क्या नाम वो तस्मात देहादि व्यतिरिक्त नाम इसका अवतरण है तो अवतरण तो नहीं है सीधे वो है देह, देह व्यतिरिक्त नाम इसका अर्थ किया है टीका में टीका कारण देहात्मवादीना तो प्रमा इति अभिमान इति भाव तस्मा देहादीव्यतिरिक्त आत्मास्तिवादीना देहादो अहम् प्रत्यो मिथ्या एव न तो तस्माने भेद ज्ञानपूर्वक अहम् शब्द का तथा प्रयोग न होने से देहादी में अहम् प्रत्यय तथा अहम् शब्द प्रयोग ये मिथ्या न हो करके क्या गौण न हो करके मिथ्या ही होंगे तस्मात तो, मिथ्या ए व यानी देहादी में अहम प्रत्यय मिथ्या ही है न गौण ये सिद्धांतियों ने कहा देहादी व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्ववादी नाम जो देहादी से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानते हैं भाकर मानते हैं उन, उनका उनको भी देहादि में जो अहम प्रत्यय हो रहा है वो मिथ्या ही होगा गौण नहीं होगा ये जो देहादि देहादी तात्मवादी नाम का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार देहात्मवादी नाम तू प्रमा इती अभिमान इति भाव जो देहात्मवादी है चारवा का उनके लिए तो देह में अहम प्रत्यय प्रमा है और जो देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं उनके लिए देह में अहम प्रत्यय मिथ्या ज्ञान है तो देह में अहम प्रत्यय गौण ज्ञान है नहीं किसी को भी अपने उपाधिभूत देहादि में आ, अहम प्रत्यय गौण ज्ञान होगा ये नहीं कह सकते जो देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं और देह में अहम प्रत्यय हो रहा है तो भ्रांति है मिथ्या ज्ञान है जो देह से अतिरिक्त आत्मा को नहीं मानते और देह में अहम प्रत्यय करते उनके दृष्टि में वह प्रमाही है यथार्थ ज्ञान ही है ये दो बातें हुई तस्मात तो। मिथ्या प्रत्ये प्रत्ययनिमित्वात सशरीरत्व सिद्धम जीव जीवतोपि विदुषो अशरीरत्व ये जो भाष्यकार भगवान ने कहा था मिथ्या अभिमानस्तु प्रत्यक्ष संबंध हेतु ये सिद्ध हुआ तो जो मिथ्या अभिमान है वही आत्मा के साथ देह के संबंध का निमित्त है सशरीरत्व का निमित्त है तो सशरीरत्व आत्मा में मिथ्याज्ञान निमित्तक है ये निश्चित होने से तो सशरीरत्व का निमित्त भूत मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होगा तो फिर सशरीरत्व जीवित अवस्था में ही निवृत्त होगा ये जो कहना था सिद्धांति का वह निश्चित हुआ सिद्ध हुआ सिद्धम जीव तो विदुषो अशरीरत्व तो जीवित अवस्था में ही अशरीरत्व रूप जीवन मुक्ति सिद्ध हो जाएगी ये जो सिद्धांत था वो बताया गया अब मैंने ये कहा पर बताया था चौरानब्बे चौरा पृष्ठ पर बताया था अत्र उचेते नावगत ब्रह्मात्म भावस्य से यथा पूर्व इत्यादि से सशरीरत्व की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्मज्ञानी के संसारित्व की निवृत्ति संसारित्व है सशरीरत्व शरीर संबंध और ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होने पर जीवित अवस्था में ही सशरीरत्व नहीं रहता अपितु तो अशरीरत्व आ जाता है जीवन मुक्ति आ जाती है ये बात यहाँ तक बताई गई सतानब्बे पृष्ठ के सिद्धम जीव तो भी विदुषो अशरीरत्व इस वाक्य तक इसी पर आक्षेप पूर्व पक्ष के द्वारा हुए और निराकरण हुआ बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम पूर्णमद पूर्ण मदम पूर्णा